कार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूहे शुक्ला का नमस्कार कहानियों का कारवा में आज सुनिए महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी गुल इसे उनकी किताब औरत का सफर जेल से जेल तक से लिया गया है और जिसे प्रकाशित किया है अगोरा प्रकाशन वाराणसी ने कौशाम्बी के एक गांव की रहने वाली थी उसका अपने गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था अभी वो इस बात को ठीक से समझ भी नहीं सकी थी कि सत्रह साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई उसके साथ ये तो बुरा ही हुआ दूसरी बुरी बात ये हुई कि पति बहुत ही बुरा मिला दारू पीकर पीटना उसकी रोज की आदत में शामिल था अगर मुझे पति से प्यार मिलता तो मैं प्रेमी को भूल जाती लेकिन वहां तो प्यार की जगह रोज पिटाई ही मिलती थी गुल ने अपने पुराने समय को याद करते हुए बताया था गुल जब भी अपने मायके आती अपने प्रेमी से मुलाकातें पहले की तरह ही करती थी पति से मिला दर्द प्रेमी के सान्निध्य में भुलाने का प्रयास करती थी प्रेमी था भी ऐसा कि गुल का दुख उसके साथ रो कर बांट लेता था इस परिस्थिति ने दोनों को और करीब ला दिया। एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल लगने लगा। कुछ समय बाद उसका प्रेमी उसके ससुराल भी जाने लगा उससे मिलने भला ये लुका छिपी कब तक चलती पति को गुल पर शक होने लगा और वो उसे रोज और ज्यादा मारने लगा ये लगभग हर रोज की बात होने लगी जब मार खाने की बात वो अपने प्रेमी से बताती तो उसका खून खोल जाता वो गुल की हिम्मत नहीं होती थी बात सिर्फ हिम्मत की नहीं होती मायके वालों की इज्जत भी तो देखनी थी ऐसा गुल का कहना था इस बीच वो गर्भवती भी हो गई अब तो लगता था कि इस जीवन को स्वीकारना ही होगा और प्रेमी को छोड़ना ही होगा कुल अपने को और अपने प्रेमी को आगे के के जीवन के अलगाव जीवन लिए तैयार करने की मानसिक तैयारी कर ही रही थी कि इसी हालात में एक रोज उसका पति पी कर आया और कपड़ा नहीं धुला इस बात को लेकर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया बगल में मूसल रखा था गुल ने उठाया और जोर से पति के सिर पर मारा शराबी पति पर पूरे होशो हवास में की गई ये चोट जोर की थी फलता पति वहीं गिरकर मर गया देख घबरा गई और उसे जब कुछ नहीं तो तुरंत अपने प्रेमी के घर भाग गई लेकिन अगले दिन भोर होने के पहले ही पुलिस ने उसे वहां से प्रेमी सहित गिरफ्तार कर लिया कोई प्रमाण नहीं होने के कारण और गुल द्वारा हत्या की बात पुलिस के सामने कबूल लेने के कारण प्रेमी के कुछ दिनों बाद जमानत हो गई और वो जेल से बाहर आ गया जब गुल जेल में आई थी तो तीन महीने की गर्भवती थी जेल में चर्चा थी कि गर्भ उसके पति का नहीं प्रेमी का था गुल इस पर कुछ नहीं बोलती थी इसलिए इस चर्चा को पंख नहीं लगे उसके घर से कोई भी उससे मिलने जेल नहीं आया शराबी पति की हत्या के कारण वो वो ससुराल और माय का दोनों खो चुकी थी। सचमुच, उसका अब कोई नहीं था। वो केवल अपने प्रेमी के भरोसे पर थी इस भरोसे की डोर बहुत बारीक थी जब उसका प्रेमी बाहर निकल गया और कई दिनों तक मिलने नहीं आया तो गुल ने एक दिन जेल के बाथरूम में अपना गला रस्सी से खोटने की कोशिश की और बेहोश हो गई लोगों ने देख लिया था और उसका फंदा ढीला कर दिया तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और वो बच गई। पेट की बच्ची भी बच गई यह संदेश जेल से उसके घर पहुंचाया गया इसके बाद भी उसके घर से कोई नहीं आया कुछ दिन बाद उसका प्रेमी ही उससे मिलने आया मुलाकात में दोनों पूरे समय रोते ही रहे और भरोसे की बारीक डोर मजबूत करते रहे प्रेमी गुल को ये दिलासा दे करके गया कि वो उससे मिलने भी आएगा जमानत भी कराएगा और उससे शादी भी करेगा इस आश्वासन भर से गुल का जेल जीवन आसान हो गया उसे जीने का मकसद मिल गया जेल में उसके दिन काफ़ी मुश्किल भरे थे क्योंकि उसकी मुलाकात बहुत कम आती थी उसकी जरूरत के सामान उसके पास नहीं होते थे पहनने खाने की भी उसे काफी दिक्कत थी लेकिन उसने सब कुछ धैर्य के साथ झेल लिया मन बेचैन होता तो कहीं अकेले में बैठकर रो लेती उसका प्रेमी मुकदमे की तारीख पर अदालत में उससे मिलता था उसी की आस में एक तारीख से दूसरी तारीख बीत जाया करती थी हालांकि मुकदमे की तारीख पर ट्रक में भर कर इलाहाबाद से कौशाम्बी तक की तीन तीन घंटे की यात्रा बहुत ही कष्टदायक होती थी गर्भ के अंतिम दो महीनों में उसने अदालत जाना भी बंद कर दिया था यह समय और भी कष्टकारी था उसके लिए अदालत जाए तो शारीरिक कष्ट ना जाए तो मानसिक इस मानसिक कष्ट को उसने धैर्य के के साथ झेल लिया ताकि शरीर ठीक रहे। गर्भवती होने के नाते जेल जेल की महिलाएं उसका काफी ख्याल रखती थीं। में ही उससे मिलने आया और बच्ची को नाम देकर के गया गुलिस्ता बेटी पैदा होने के एक महीने बाद उसकी जमानत हो गई और उसके एक महीने बाद वो रिहा हो गई उसे लेने उसका प्रेमी ही अकेले आया था संभवतः दोनों ने नया जीवन शुरू कर दिया होगा पर यह इतना आसान तो नहीं होगा कैसा होगा उनका सामाजिक जीवन इसकी कल्पना ही की जा सकती है तू श्रोताओं सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवा में अभी आप सुन रहे थे महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी गोल आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं इससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से नाइन पर नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो डॉट तो ऐसी ही प्रगतिशील कहानियों के साथ कहानियों का कारवा यूं ही चलता रहेगा फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी जूह शुक्ला को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा